रामायण मैं काल हूँ। श्री राम राज्य विषय के लिए मंडप में पहुँचे और गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना की। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत किया था। मंडप में स्वस्तिपाठ और वेद मंत्र गूंजने लगे थे, पर महाराज दशरथ का कहीं कोई पता नहीं था। कई दूत उन्हें लेने जा च लेकिन कोई लौटकर नहीं आया था श्री राम की चिंता बढ़ती जा रही थी दूसरी ओर महारानी के कई के महल में उदासी छाई हुई थी मंत्रा के कई की चिंता और बढ़ा रही थी ले तो यहां हो तुम झूठ कहूं तो पाप लागे रानी मैंने अपनी इन्हीं आंखों से राम की आरती होते हुए देखी है मंडप में स्वस्ति भरत की तो कहीं कोई चर्चा नहीं, जैसे वो इस महल में कभी थे ही नहीं, और भरत के साथ साथ हम सब भी उसी पल हवा हो गए, हवा हो गए हम। चिंता मत करो मंत्रा, यदि भरत को राज कृति नहीं मिली, तो मैं कैके राज की पुत्री पूरा अयोध्या हिलातुंगी। जान लो मंत्रा, कि युवराजपत यदि भरत को नहीं मिला, तो राम को भ हां हां मुझे तुम्हारे वचन पर भरोसा है पर जब तक महाराज दशरथ भरत को युवराज घोषित नहीं करते तब तक कुछ भी निश्चित नहीं है तुम्हारा ये क्रोध किस काम का जो तुम्हारे कार्य को ही न सिद्ध कर सके तुम अब भी विवश हो बेटी तुम अब नहीं मंत्रा कह तब तक विवश थी जब तक उसे अपने पुत्र के अधिकार वो राम को अपना पुत्र मानती थी तब तक विवश थी जब तक उसे महाराज के प्रेम की सच्चाई का पता नहीं था। पर आज आज वो विवश नहीं है आज कैकई कह से शक्तिशाली कोई नहीं है मैं महाराज को उनका निर्णय बदलने पर विवश कर विवश कर महाराज को तो देर क्यों कर रही हो, रानी? जाकर पूछती क्यों नहीं महाराज से कि वो अब तक राम को छाती से लगाए क्यों बैठे हैं? अगर तुम्हें वचन दिए हैं तो निभाते क्यों नहीं? जाकर पूछो उनसे कि क्या चाहते हैं वो? क्या है उनके मन में? क्यों नहीं करते वो भरत के नाम की घोषणा? जब युवराज भरत को होना ही है तो राम पर फूलों की वर अब यहाँ पत्थर बनकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना के कई जाकर पूछो उनसे कुबड़ी मंत्रा ने महारानी के कई के अहम को झकझोर कर रख दिया वो विषैले नाक की तरह भूखकार उठी थी महाराज दशरथ के प्रति उनकी रही सही भावनाएं देखते ही देखते भस्म हो गई थी ठीक ऐसे जैसे गरम तवे पर पानी की बू जब कई कई -के, -के, के कोप की अग्नि अयोध्या के ताज महल पर बरसेगी तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा कुछ भी शेष नहीं बस तुम देखती रहो यदि अयोध्या अभी शांत है तो इसे विनाश से पहले की शांति समझो क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहती हूं मैं स्वामी स्वामी क्या हुआ सीते आ, कहां है पिताजी वे अपने कक्ष में नहीं है स्वामी पता नहीं वे चले गए पता नहीं सीते वो माता के कक्ष में भी नहीं है मैं उनके कक्ष से रहा हूं स्वामी कहीं वे छोटी के कक्ष में तो तुम चिंता मत करो सीते मैं अभी देख कर आता हूं चिंता कैसे ना करूं स्वामी क्यों मेरे मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही है? अपनी कृपा बनाए रखना रघुकुल का मंगल करना रघुकुल का मंगल करना मां छोटी मां के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो राम मां का आशीर्वाद लेने पहुंच तो गए पर वहाँ जो उन्हें सुनने को मिलेगा क्या राम उसे सुन भी सकेंगे जिस कैकेई को उन्होंने माता कुशल्या से भी बढ़कर माना उसी के मुख से ऐसा विष कैसे सहन कर सकेंगे प्रभु? क्या होगा उनके कोमल मन का? क्या सोच रही हैं माँ? मैं आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी मनोदशा ठीक नहीं है राम। तुम जा सकते हो। माँ, ऐसी क्या व्यथा है आपके मन में? आप राज्य के मंडप में तो चलिए। वहाँ के वातावरण से आपका मन अच चलिए अब और देर मत कीजिए छूटी मां अब अपने राम को और प्रतीक्षा मत कराइए ऐसी ऐसी किसी शीघ्रता की कि आवश्यकता नहीं है राम आवश्यकता है छूटी मां आवश्यकता है गुरु और पुरोहित जन पिताजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं किंतु पिताजी अब तक वहां नहीं पहुंचे मैंने उन्हें पूरे राजमहल में ढूंढा जाने कहां चले गए हैं वो तो इसमें मैं क्या करूं यदि आपको पता हो तो आप बताएं कि पिताजी कहां हैं बताइए न माँ क्या आपने कहीं भेजा है उन्हें तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट और अयोध्या नरेश हैं उन्हें कोई भी कहीं आने जाने से रोक नहीं सकता फिर मैंने उन्हें अपने पल्लू में तो बांध मुझसे पहली बार इस तरह से बात कर रही हैं मां अपने राम पर क्रोध करने का अधिकार है आपको जी भर क्रोध कीजिए आपका क्रोध शिरोधार्य है मां किंतु इस समय मेरी चिंता पिताजी को लेकर है राज्य अभिषेक का समय निकला जा रहा है मां और उनके बारे में कोई सूचना नहीं है बड़ी चिंता है अपने राज्य अभिषेक की आप यह नहीं माँ मुझे राज्य विशेष की नहीं मुहूर्त निकल जाने की चिंता है तो जाओ ना किसने रोका है तुम्हें पर पिताश्री वो वो स्वस्थ नहीं है और राज्य विशेष करने में असमर्थ हैं क्या क्या हो गया पिताश्री को बोली ना बोलिए क्या हुआ है उन्हें बताइए माँ मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देन मेरा प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है माते जितना कि पिताजी के स्वास्थ्य का प्रश्न मैं अभी राजवैद्य को बुलाता हूँ आप अब बताइए तो वो कहां हैं ना तुम्हारा महाराज से मिलना आवश्यक है और ना ही वैद्यराज को बुलाना राम अचानक माता केकी का यह बदला हुआ रूप देखकर चिरिराम व्याग्र उठे उन्हें बहुत अचानक बदल क्यों गई? और वो ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे उन्हें पिताजी की कोई चिंता ही नहीं है? वो हाथ जोड़कर माता से पूछते रहे। ठीक है माँ, जैसा आप कहें, मैं वैदराज को नहीं बुलवाता हूँ, पर माते ईश्वर के लिए मुझे बता दीजिए कि पिताजी हैं कहाँ? उन्हें क्या हुआ है? बताइए ना माँ राम माता के चरणों में पड़े उनसे विनती करते रहे कि कई को तो जैसे कुछ हो गया था वो जैसे मंत्रा के सम्मोहन में आ गई थी वो आज वो कैके कह नहीं थी जिसे राम जानते थे जिसे राम ने माँ कहा था रामा